शो टॉक अथा तो भक्ति जिज्ञासा नंबर फोर पहला प्रश्न क्या प्रीति स्नेह प्रेम श्रद्धा से गुजरकर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 उसी क्षण इसने तिरोहित हो गया यह कोई स्नेह था इस बेटे से संबंधी न था अब अहंकार की तृप्ति नहीं होती बात खत्म हो गई तुम्हें अपनी पत्नी से प्रेम है यह मेरी है इसलिए जहां मेरा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 उड़ोगे कैसे अहंकार टूट जाए तो पंख फिर खूब उड़ान हो सकती तो इसने से अहंकार को हटा लो ममत्व को विदा कर दो और तुमने जहर छांट दिया फिर स्नेह प्रेम में बदले कर फिर ध्यान रखना कि प्रेम में कहीं छिपा हुआ पीछे से अहंकार न आ जाए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 मेरी पत्नी अब तुम्हें फिक्र करनी पड़ती कि मेरी पत्नी इसके चारों तरफ एक दीवाल उठा दूं इस पे किसी की नजर ना लग जाए इसके चारों तरफ ऐसी दीवाल उठा दूं कि कोई इसे देख ना पाए यह भी किसी और को ना देख पाए बड़ा भय तुम्हारे भीतर पैदा हो गया है कि आज है तुम्हारी कल कहीं किसी और की ना हो जाए खून किसका है यहां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 पति पर तो हाथ तो उठाया नहीं जा सकता है इसलिए स्त्रियां इस अपने को पीट लेती अपने बाल लोच लेती पति जब भी सोचता है क्रोध में तो सोचता है इस पत्नी को मार ही डालूं पत्नी जब भी सोचती क्रोध में सोचती आत्महत्या ही कर लूं ये उनकी भाषाओं के भेद हैं मगर हिंसा क्रोध व सब पूरा का पूरा खड़ा है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 सोचते हो अनेक बार कि क्या हुआ अब वैसा सौंदर्य नहीं यह स्त्री अब वैसी सुंदर नहीं मालूम होती जैसी तब मालूम होती थी लेकिन तब यह खुला हुआ पक्षी थी आकाश में अब यह तुम्हारे पिंजरे में बंद पत्नी तब यह स्त्री थी अब यह पत्नी है स्त्री में एक सौंदर्य है पत्नी में सौंदर्य नहीं रह जाता तब यह पुरुष था पुरुष में एक सौंदर्य है क्योंकि स्वतंत्र था अब यह पति है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 तन मन का मधु सब रीत चुका अब मधु केवल मधुसूदन में सब दिन जीभर ममता बांटी तन में होकर मन में होकर प्राणों का सार लूटा डाला अंतस के जल में धोधोकर भीतर इतना रस उमड़ा था कुछ और न था कुछ छोर न था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 लेकिन लंबी यात्रा है तीर्थ यात्रा कहें स्नेह से लेकर भक्ति तक ये सब बीच के पड़ाव हैं प्रेम और श्रद्धा इन पड़ाओं को मंजिल मत समझ लेना कहीं रोकना नहीं है जब तक कि मधुसूदन तक पहुंचना ना हो जाए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 फिर तुम्हारे रास्ते में बहुत पत्थर आ गए अगर शब्द न पकड़े इशारा पकड़ा भेद बड़ा है मील के पत्थर लगे हैं ना रास्ते पर मील के पत्थरों को पकड़ के तुम बैठ नहीं जाते कोई मील का पत्थर पकड़ के बैठने के लिए नहीं उस पर तीर लगा है कि आगे चलो जेन फकीर रिंझाई से किसी ने पूछा इस जगत में सबसे महत्वपूर्ण बात सीखने योग्य क्या है रिंझाइना का वाक आन आगे बढ़ो वो थोड़ा चौंका आगे बढ़ो ये आदमी मुझ पर नाराज है मुझसे आगे बढ़ो ये कह रहा है या कि इसने संसार में सीखने वो एक ही बात है आगे बढ़ो उसको थोड़ा चिंता मग्न देखकर रिंझाइने का आगे देखो तुमने यह भी पकड़ लिया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 एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस सब घंटियां ली याद रख लिया कि पचास घंटी बजी थी और करबट ली और सो गए ये याद तो रख लिया लेकिन इशारा खो गया वो घंटियां इसलिए नहीं बज रही थी कि गिनो वो घंटियां इसलिए बज रही थी कि जगो मैं जो तुमसे कह रहा हूं वो तुमने अगर शब्द सा याद रख लिया नोट ले लिए मस्तिष्क में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 उसे ही जीवन की इति मत समझ लेना जो शब्दों में बंध जाता है उसमें तो याद रखना नेति, नेति, यह भी नहीं यह भी नहीं यह तो शब्द में बंध गया तो यह नहीं हो सकता यह भी शब्द में बंध गया तो यह भी नहीं हो सकता स्मरण रहे तुम्हें तुम्हारे भीतर एक खोज जारी रहे अन्वेषण बना रहे एक जिज्ञासा जगती रहे एक दिया जलता रहे कि एक दिन उसे जानना है जो शब्दों में नहीं बंधता वही सत्य है और जब तुम जानोगे तब तुम भी कहोगे कहना ही पड़ेगा और कहना सकोगे तुतलाओगे सभी ज्ञानी तुतलाए जितना बड़ा ज्ञानी उतना ही ज्यादा तुतला है अज्ञानी को तुतलाने की जरूरत नहीं वो जो जानता है सब कहा जा सकता है सिर्फ ज्ञानी अर्चन में पड़ता है उसने ऐसा कुछ जाना है जिसे भाषा में नहीं लाया जा सकता इतना बड़ा है कि शब्दों में समाता नहीं शब्द बड़े छोटे सखरे इतना विराट है कि शब्द में कहो तो अन्याय हो जाता है और इतना विरोधाभासी है कि जब भी शब्द में कहो तो आधा ही आता है और आधा यानी अन्याय है समझो किसी ने कहा ईश्वर प्रकाश है यह आधी बात है और किसी ने कहा ईश्वर अंधकार है यह भी आधी बात है ईश्वर दोनों है जिसने जाना उसने ईश्वर के दोनों अंग जाने दोनों पहलू जाने मगर अब भाषा में कहो तो यही उपाय हैं या तो कहो प्रकाश है तो तुमने आधे ईश्वर को इंकार कर दिया अन्याय हुआ या कहो कि अंधकार है तब भी आधे को इंकार कर दिया अन्याय हुआ या कहो कि प्रकाश अंधकार दोनों है तब तुमने तर्कहीन बात कही क्योंकि तुमने द्वंद्व एक साथ उपस्थित कर दिया विरोधी बात कही तो कोई भी पूछेगा कि प्रकाश और अंधकार दोनों कैसे हो सकता है फिर तुम तर्क की झंझट में पड़ोगे कोई कहेगा तो फिर ऐसा करें इस कमरे में प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ करके दिखला दे यह तो हो ही नहीं सकता या तो प्रकाश होगा या अंधकार होगा अब तुम कैसे सिद्ध करोगे कि प्रकाश और अंधकार दोनों है या चौथा रास्ता है कि तुम कहो न प्रकाश है न अंधकार तो पूछने वाला पूछेगा फिर क्या है क्योंकि दो में से कोई एक होना ही चाहिए दो का ही हमारा अनुभव है दो में से एक होना ही चाहिए अगर दोनों में से नहीं है तो फिर कहने की कोशिश क्या कर रहे हो न प्रेम है न घृणा है न पदार्थ है न चेतना है न प्रकाश है ना अंधकार है न जीवन है न मृत्यु है, तो फिर है क्या फिर पहलियां क्यों पूछ रहे हो क्या ऐसी भी कोई चीज हो सकती है जो जीवन भी ना हो और मृत्यु भी ना हो या तो जीवन होगी या मृत्यु होगी जो कुछ भी कहो ये चार ही उपाय हैं कहने के ये चतुर्भंगियां हैं ये चार ढंग हैं कहने के पर जिस ढंग से भी कहो वही ढंग गलत हो जाता है और बेचैनी मालूम होती ना कहो चुप रह जाओ तो मनुष्यता के साथ तुमने बड़ी कठोरता की करुना नहीं दिखाई बुद्ध चुप हो गए थे जब उन्हें ज्ञान हुआ सात दिन चुप रह गए देवता विहल हो गए देवता आए और उन्होंने कहा आप बोलें, क्योंकि सदियों में कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है सदियों में कोई भगवत्ता पाता है और करोड़ों करोड़ों लोग जो अंधेरे में राह टटोल रहे हैं आपके थोड़े से शब्द भी उनके लिए दिशा सूचक होंगे उन पर करुणा करें अब फर्क समझना अगर बुद्ध सत्य की तरफ देखते हैं तो लगता है जो भी कहूंगा वो अधूरा होगा गलत होगा अन्यायपूर्ण होगा अगर मनुष्यता की तरफ देखते हैं पीछे चले आने वाले लोगों की तरफ देखते हैं जिनके बीच वो भी जिए तो लगता है इनके साथ कठोरता होगी अगर कुछ ना कहूं ये प्रतीक्षातर रहे यदि राह देख रहे हैं कि कुछ कहो अब तुम पहुंच गए मंजिल पर हम अंधे हैं हमें पुकारो हमें जगाओ हम भटक रहे हैं हम खोज रहे हैं और तुम पहुंच गए अपना बोध थोड़ा ही सही हम तक पहुंचाओ एक धागा भी हमारे हाथ में आ जाएगा तो हम उसी के सहारे सरकते सरकते मंजिल को पालेंगे एक किरण भी हमें मिल जाएगी तो हम सूरज को खोज लेंगे मगर किरण तो कम से कम दे दो सूरज नहीं दिया जा सकता छोड़ो सूरज हम मांगते भी नहीं सूरज की पानी की हमारी पात्रता भी नहीं लेकिन एक किरण ही हम पर बरसाओ सागर ना सही एक बूंद हमारे कंठ में आ जाने दो स्वाद तो लग जाएगा भरोसा तो आ जाएगा कि पानी होता है कि अगर खोज जारी रखी तो मिलेगा अगर बूंद मिल सकती तो सागर भी मिल सकेगा बूंद है तो सागर भी होता होगा बूंद से आस्था आएगी खोज में त्वरा आएगी खोज में प्राण आ जाएंगे बल आ जाएगा आत्मविश्वास जगेगा हम यू ही नहीं भटक रहे हैं हम किसी व्यर्थ सपने के पीछे नहीं पड़े लोग पहुंचते हैं मंजिल है देर अबेर हम भी पहुंच जाएंगे पैर जो थकने लगे थे पैर जो डगमगाने लगे थे पैर जो सोचने लगे थे अब रुक जाएं, फिर गतिमान हो जाएंगे फिर चैतन्य का प्रवाह जगेगा तो देवताओं ने बुद्ध से कहा आप कहते हैं ठीक कि सत्य कहा नहीं जा सकता लेकिन आप सत्य की तरफ ही देख रहे हैं जो अंधेरे में भटक रहे हैं उनकी तरफ नहीं देख रहे इनकी तरफ भी देखें और हो जाने दें सत्य के साथ थोड़ा अन्याय सत्य को इससे कोई पीड़ा नहीं होगी हो जाने दें परमात्मा के साथ थोड़ा अन्याय है इससे परमात्मा को कोई हानि नहीं हो जाएगी ये अन्याय करने जैसा है और अगर परमात्मा और इन भटकते हुए लोगों के बीच चुनाव करना है इनके साथ अन्याय ना हो इन भटकते लोगों के साथ अन्याय ना हो इसलिए सांडिल्य बोलते इसलिए बुद्ध को बोलना पड़ा यह उनकी महाकरुणा है तुम्हारे मार्ग में पत्थर नहीं रखे तुम्हारे मार्ग में जो पत्थर पड़े हैं उनको कैसे तुम सीढ़ियां बना लो इसके सूत्र दिए और कम से कम सांडिल के साथ तो तुम इस तरह की बात कह के अन्याय मत करो क्योंकि सांडिल तो तुमसे नहीं कह रहे हैं कि स्नेह छोड़ दो कह रहे हैं स्नेह को शुद्ध कर लो पत्थर है सीढ़ी बन जाएगा सांडिल तो नहीं कह रहे हैं कि प्रेम छोड़ दो सांडिल कह रहे हैं प्रेम सीढ़ी बन सकता है शुद्ध कर लो श्रद्धा बन जाएगा ऊपर चढ़ जाओगे सांडल तो नहीं कह रहे हैं संसार छोड़ दो सांडल तो कह रहे हैं द्वेष करो ही मत संसार से अन्य वही बात हो जाएगी सांडिल तो का, विराग का वैराग्य का तप का तपश्चर्या का कोई उपदेश नहीं दे रहे सांडिल तो द्वार खोल रहे हैं प्रेम के मंदिर के और तुम कहते हो मार्ग में पत्थर नहीं तुम्हारी अर्चन में समझता हूं कुछ और है शायद तुम्हें भी साफ नहीं सांडल्य के सूत्र तुम्हें बेचैन करते बेचैन करते इस कारण क्योंकि उनके कारण तुम्हें याद आनी शुरू होती कि तुम जो कर रहे हो वो सब दो कौड़ी का है असली करने योग्य बात तुमने अभी की नहीं खोजने योग्य चीज खोजी नहीं तुम्हारे भीतर नाराजगी पैदा होती इसलिए तो जीसस को लोगों ने सूली चढ़ा दिया सुकरात को जहर दिया जिन्होंने जाना है उनके साथ हमने हमेशा बड़ी कठोरता बरती क्यों उनकी मौजूदगी हमें अड़चन देती उनकी मौजूदगी हमें पीड़ा देती जब क्राइस्ट तुम्हारे पास से गुजरते हैं तो तुमको लगता है मेरा जीवन बेकार गया इस आदमी ने पा लिया मैं क्या कर रहा हूं मैं दुकान पर ही बैठा हुआ ये चांदी के ठीकरे इकट्ठे कर रहा हूं इन्हीं को जोड़ते जोड़ते मर जाऊंगा ऐसे ही मर जाऊंगा बिना एक किरण पाए परमात्मा की बिना एक दिया जलाए समाधि का और इस आदमी के भीतर जो थी जो थी बर्दाश्त नहीं होता या तो अपने को बदलो या इसको खत्म करो इसको हटाओ ये न रहे तो बेचैनी मिट जाती इसलिए जीसस को सूली लगाई उससे बेचैनी मिटती तुम्हें भरोसा आ जाता है तुमने कभी देखा अखबार पढ़कर तुम्हें कितना सुख मिलता है वो सुख क्या है वो वही सुख है उसका ही दूसरा पहलू क्राइस्ट को बुद्ध को सांडल्य को देख के तुम्हें दुख मिलता है मिलना तो नहीं चाहिए मगर मिलता है अखबार पढ़ सुख मिलता है सुबह से तुम अखबार न पढ़ लो तो बेचीनी बनी रहती क्यों कितनी जगह डांका पड़ा कितनी जगह हत्या हुई कितनी जगह चोरियां हुई सब पढ़ पढ़ा के तुम्हारे मन में एक भाव उठता इससे तो हम ही भले तो हम कोई खास बुरे नहीं अखबार तुम्हें बड़ा आश्वासन देता है अखबार कहता है कि तुम ही भले तुम्हारी चिंता मिट जाती तुम्हारे भीतर जो अंतकरण में कचोट होती वो मिट जाती तुमने कल जरा चोरी की थी कौन नहीं कर रहा तुमने कल किसी से झूठ बोला था कौन नहीं बोल रहा तुमने कल किसी की जेब काटी थी कौन नहीं काट रहा तुमने जरा सी बेईमानी की थी कौन नहीं कर रहा तुमने रुस्बत खिलाई थी तुमने किसी की खुशामत की थी ये सब तुम्हारे ऊपर भारी है अखबार पढ़ के सब निर्भर हो जाता था तुम कहते हो हम कोई खास नहीं कर रहे हैं यहां भारी उपद्रव चल रहे हैं छोटे से लेकर बड़े तक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक सब बेईमान है चित्त का भार उतर जाता है छाती से पत्थर हट जाता है सुबह का अखबार बड़ी जरूरत है पढ़ लिया दिन भर के लिए निश्चिंत हो गए करो चोरी खूब करो बेईमानी खूब अंतकरण में चोट नहीं लगती सारी दुनिया कर रही कोई तुम ही थोड़ी कर रहे हो आदमी मात्र कर रहा है करना ही पड़ता है यहां बिना किए चल ही नहीं सकता करना ही एकमात्र उपाय है लेकिन बुद्ध जब पास से गुजरते या सांडिल्य की बात कानों में पड़ती तब बेचैनी होती तब यह लगता है तो हम जो कर रहे हैं वह करने योग नहीं करने योग कुछ और है जो हम चूके जा रहे हैं सांडिल ने कर लिया इस आदमी पर नाराज़ की आती कि हम चूक गए तुमने कर लिए ये नहीं होने देंगे मानेंगे ही न नहीं हम इसलिए तो दुनिया में इतने लोग अश्रद्धा करते हैं वो कहते हैं ये कुछ बातें होती नहीं बातें ही बातें ये समाधि ये भक्ति ये भाव ये सब बातें ही बातें ये होती नहीं तुमने देखा फ्रायड का दुनिया में इतना प्रभाव पड़ा इस सदी में जिस आदमी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है दुनिया पर वह फ्रायड क्यों पड़ा उस आदमी का इतना प्रभाव क्योंकि उसने आदमी की निम्नतम बातों को स्वीकृति थी श्रेष्ठतम बातों को अस्वीकार कर दी उसने कह दिया न कोई परमात्मा है ना कोई आत्मा है ना कोई समाधि है ये सब बकवास है असली बात तो कामवासना है करोड़ों लोगों ने राहत की सांस ली गए थे सुनते सुनते समाधि निश्चिंत होकर अपने बिस्तरों पर लेट गए उन्होंने कहा सब बकवास हम जो कर रहे हैं वही ठीक है नाहक भटकाया बुद्धों ने नाहक उलझाया चैन ही नहीं लेने देते धन कमाओ तो बीच में खड़े हो जाते स्त्री के पीछे दौड़ो तो बीच में खड़े हो जाते पद की यात्रा करो तो बीच में खड़े हो जाते जीना दुस्वार कर दिया बुद्धों ने फ्रायड आया त्राता की तरह तरण उसने एकदम मन हल्का कर दिया उसने कहा यही आदमी कर रहा है सदा से कर रहा है और जो नहीं कर रहा है वो या तो पागल है या धोखेबाज है या खुद धोखे में भारी बोझ उतर गया पत्थर जो तुम कह रहे हो ना साढ़िल ने पत्थर रख दिए वो फ्रायड ने हटा दी फ्रायड ने कहा करो खूब जो तुम कर रहे हो फ्रायड त्रा, त्रा, त्राता मसीहा लेकिन उसका परिणाम देखते हो क्या हुआ आदमी इतना नीचा कभी नहीं गिरा था जितना फ्राइड के बाद गिरा ऊंचे उठने की बात ही झूठी हो गई जब ऊंचे उठने की बात ही झूठी हो गई कोई क्यों प्रयास करे जब एवरेस्ट है ही नहीं तो कोई क्यों पहाड़ चढ़े हो तो चुनौती है जब है ही नहीं चुनौती समाप्त हो गई जब हीरे की खदानें होती नहीं तो कोई क्यों गड्ढे खोदता फिरे तो अपना अपना कूड़ा करकट -कर जो भी है वही संभालो हीरे की खदानें तो होती नहीं और हीरे की खदानें ही खदानें हैं फ्रायड के बाद मनुष्य जाति के चैतन्य में एक अपूर्व पतन आया ऐसा कभी नहीं हुआ था दो आदमियों के ऊपर मनुष्य जाति का पतन लाने का जुम्बा है फ्रायड और मार्क्स एक ने कहा काम वासना सब है दूसरे ने कहा अर्थवासना धन वासना सब है दोनों ने तुम्हें मुक्त कर दिया दोनों ने तुम्हें धर्म से मुक्त कर दिया दोनों ने तुम्हें सांडल्य और नारद और बुद्ध और महावीर और कृष्ण से मुक्त कर दिया दोनों ने कहा बस दो चीजें करने योग्य हैं काम की तृप्ति करो और धन बस ये दो चीजें मूल्यवान हैं इनके अतिरिक्त न कोई लक्ष्य है न कोई सत्य है स्वभाव आदमी पागल होकर दोनों के पीछे पड़ गया वैसे ही आदमी डूबा था गर्त में अब कोई उपाय ही न रहा मुक्ति का सांडिल्य की बातों से इसलिए तुम्हें लगेगा कि क्यों ये पत्थर क्यों अर्चन पैदा करते हो क्यों चुनौती देते हो कहां है पहाड़ क्यों व्यर्थ हमें पहाड़ों पर चढ़ाने के लिए बुलाते हो हमें गड्ढों में उतरने में रस है गड्ढे में उतरने में एक सुविधा है कुछ करना नहीं पड़ता उतार में कुछ करना ही नहीं पड़ता हाड़ से उतरे हो कभी कुछ श्रम नहीं करना पड़ता उतरते जाओ भागे चले जाओ लुड़को तो भी लुढ़क सकते हो चढ़ने में अड़चन है चढ़ाव में अड़चन है तुमने जो पत्थर शब्द प्रयोग किया वो यही बता रहा है कि सांडिल्य को समझो तो चढ़ाओ दिखाई पड़ने लगता है शिखर सामने खड़े हो जाते फिर उनको न चढ़ो तो बेचैनी होती और चढ़ो तो कठिनाई उलझन खड़ी करती मगर मैं तुमसे कहता हूं महा करुणा है सांडिल्य जैसे व्यक्तियों की तो ही तुम्हारे लिए थोड़ी आशा है कभी शायद तुम्हारे कान में कोई बात पड़ जाए कोई बीज तुम्हारे हृदय में उतर जाए और तुम उसकी खोज पर निकल पड़ो जिसे बुद्धि से पाया नहीं जा सकता शब्दों में बांधा नहीं जा सकता जो अनिर्वचनीय है अव्याख्य है वर्णन के अतीत है उसकी खोज ही जीवन है तीसरा प्रश्न क्या परमात्मा का अनुभव भी प्रत्येक का अलग अलग होता है अनुभव तो अलग अलग नहीं होता अभिव्यक्ति अलग अलग होती अनुभव तो अलग अलग हो ही नहीं सकता क्योंकि परमात्मा एक है दो नहीं तीन नहीं फिर जब कोई व्यक्ति परमात्मा के अनुभव की घड़ी में आता है तो व्यक्तित्व के जितने भेद हैं सब विलीन हो जाते हैं। जिनके कारण भेद पड़ सकता था समझो कि तुम सब ने अलग अलग रंग के चश्मे लगा रखे इस बगीचे में तुम आओ तो तुम्हें अलग अलग रंग के फूल दिखाई पड़े तुम्हारे चश्मों के कारण मन यानी चश्मा मन यानी विचार मन यानी पर्दे परमात्मा का अनुभव तो तभी होता है जब मन समाप्त हो गया सब चश्मे उतर गए सब मंतव्य हट गए सब शास्त्र विदा हो गए सब शब्द तिरोहित हो गए शून्य रह गया शून्य दो तरह के नहीं होते मन तो अलग अलग तरह के होते मन तो तरह तरह के होते दो मन एक जैसे नहीं होते तुमने रंग की बात की मन को बांधते हैं रंग और रूप भी मगर ध्वनिया ज्यादा पकड़ती हैं मुझको जैसे लहरों पर टूटती हुई ध्वनि तटकी या हवा से पैदा हुई ध्वनि अकेले एक पीपल के वट की या बांस की या उस दिन की मेरी तुम्हारी तेज सांस की तुमने रंग की बात की मन को बांधते हैं रंग और रूप मगर ज्यादा पकड़ती हैं ध्वनिया मुझको भिन्न भिन्न लोग किसी को ध्वनि पकड़ती किसी को रूप पकड़ता किसी को रंग पकड़ता है जिसको ध्वनि पकड़ती है वो संगीतज्ञ हो जाएगा उसके पास कान अनूठे होते उसके पास कान ही होते उसके पास आंखें वैसी नहीं होती इसलिए तुमने देखा अंधे आदमी संगीत में प्रवीण हो जाते अंधे आदमी की ध्वनि पर पकड़ गहरी हो जाती क्योंकि जो ऊर्जा आंख से बहती थी वो आंख से नहीं बहती उसको भी कान से बहना पड़ता कान बलशाली हो जाते अंधा आदमी जैसा सुनता है तुमने कभी नहीं सुना और बहरा आदमी जैसा देखता है वैसा तुमने कभी नहीं देखा बहरा आदमी तुम्हारे ओठ के कंपन को भी देखता है तुम्हारे आंख के इशारे को भी देखता है तुम्हारी भावभंगी मां को देखता है क्योंकि वही उसको पकड़ में आता और तो उसके पकड़ में कुछ आ नहीं सकता उसकी सारे कान आंख में उडल जाते किसी को ध्वनि प्यारी लगती तो संगीतज्ञ हो जाता है अगर संगीतज्ञ परमात्मा को जानेगा संगीतज्ञ की तरह तो परमात्मा का अनुभव नात का होगा ओंकार चित्रकार रूप का प्रेमी होता उसे रंग दिखाई पड़ते उसे रंगों में बड़ी गहराइयां दिखाई पड़ती जो तुम्हें नहीं दिखाई पड़ती अगर चित्रकार की तरह कोई परमात्मा तक पहुंचेगा तो परमात्मा की मनमोहनी सूरत पकड़ में आएगी उसका प्यारा लावण्य पकड़ में आया लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते ना तो तुम चित्रकार रह जाते हो ना तुम संगीतज्ञ रह जाते हो ना कवि रह जाते हो ना दुकानदार रह जाते हो क्योंकि ये सब तो मन की ही भावदशाएं वहां पहुंचते पहुंचते तो एक चीज बचती तुम शून्य हो जाते शून्य जो हो जाता वही वहां पहुंचता है तो शून्य में कैसा भेद परमात्मा एक है उसमें तो कोई भेद है नहीं और जो पहुंचा है वह शून्य होकर पहुंचा है शून्य में और पूर्ण में जब मेल होता है मिलन होता है, वही तो परमात्मा का मिलन वही तो परमात्मा साक्षात्कार है तुम शून्य हो गए और वह पूर्ण है पूर्ण शून्य में उतरा अनुभव अलग अलग नहीं हो सकते सच तो यह है यह कहना कि अनुभव होता है परमात्मा का ठीक नहीं क्योंकि अनुभव होने के लिए तो अनुभोक्ता चाहिए अनुभव होने के लिए तो मन चाहिए अनुभव करने वाला ही नहीं बचता तब अनुभव होता है तो इसको अनुभव कैसे कहोगे इसलिए हमारे पास दो शब्द हैं अनुभव और अनुभूति दूसरा शब्द इसलिए बनाया दुनिया की किसी भाषा में अनुभव के लिए दो शब्द नहीं जैसे अंग्रेजी में एक्सपीरियंस एक शब्द है काम एक से हो जाता है अब दूसरे शब्द की क्या जरूरत है कृष्णमूर्ति चूंकि अंग्रेजी में ही बोलते हैं उन्हें एक शब्द गढ़ना पड़ा है अनुभूति के लिए वो उसको कहते हैं एक्सपीरियंसिंग वो भाषा के लिहाज से ठीक नहीं मगर एक्सपीरियंस से अनुभव से अलग कुछ कहना पड़ेगा हमारे पास दो शब्द हैं अनुभव और अनुभूति अनुभव का अर्थ होता है तुम मौजूद हो और अनुभव हो रहा किसी ने वीणा बजाई और तुम आल्हादित हुए और तुमने कहा बड़ी आनंदपूर्ण थी बड़ी रसपूर्ण थी यह अनुभव लेकिन किसी ने विना बजाई और तुम डूब गए उसमें तुम बचे ही नहीं अनुभव करने वाला अनुभोक्ता बचा ही नहीं शून्य हो गए तुम लौट के क्या कहोगे तुम अवाक खड़े रह जाओ तुम कुछ ना कह पाओगे तुम्हारी वाणी अवरुद्ध हो जाएगी सैद आंख से आंसू बहे सद ओंठों पर मुस्कुराहट हो मगर कहोगे क्या कहने वाला था ही नहीं हुआ वा, पकड़ने वाला था ही नहीं हुआ तुम तो मिट गए थे ये अनुभूति अनुभव में तुम रहते हो लेखा जोखा करने वाला मौजूद रहता है अनुभूति में तुम नहीं रहते शून्य रहता है तो परमात्मा के अनुभव को अनुभव भी नहीं कहा जा सकता है शून्य को क्या अनुभव होगा और शून्य को ही अनुभव होता है इसलिए अनुभूति कहें अलग अलग तो हो ही नहीं सकती क्योंकि अलग अलग तो करता था मन मन तो गया ऐसा समझो तुमने एक मकान बनाया है पड़ोसी का एक और मकान है कितने मकान हैं मकान ही मकान है हर मकान एक ही आकाश में बना है लेकिन हर मकान का स्थापत्य अलग अलग है किसी ने गोल कमरे बनाए किसी ने चौकोर कमरे बनाए किसी ने कुछ और किया किसी ने कुछ और किया ऐसी दशा है मन की शून्य सबके भीतर है लेकिन किसी के भीतर चौकोर, किसी के भीतर तिकोण किसी के भीतर अष्टकोण समाधि का अर्थ होता है मन हट गया तुमने मकान गिरा दिया तुमने दीवालें हटा दी तुम जब मकान गिरा देते हो तो तुम्हारे मकान के भीतर जो शून्य था वो नहीं मिट जाता सिर्फ दीवालें हट जातीं बाहर के शून्य से भीतर के शून्य का मिलन हो जाता है आकाश बाहर भी था आकाश भीतर भी था तुमने बीच में दीवालें खड़ी कर रखी थी दीवालें हट गई आकाश का आकाश से मिलन हो गया मन हमारा स्थापत्य है तुमने एक ढंग का मन बनाया है पड़ोसी ने और ढंग का मन बनाया मन हमारा घर है आवास किसी को गोल कमरे पसंद है किसी को चौकोन कमरे पसंद है किसी को ऊंचा छप्पर पसंद है किसी को नीचा छप्पर पसंद है ये हैं। लेकिन तुम ना तो ऊंचे छप्पर में रहते हो ना नीचे छप्पर में रहते तो तुम मकान के भीतर के खालीपन में हो ना तुम गोल दीवाल में रहते हो ना चौकोन दीवाल में रहते हो रहते तो तुम दीवालों के बीच में जो आकाश है उसमें रहते हो वो जो अवकाश है मकान के भीतर उसमें रहते हो मगर फिर भी मकान अलग अलग है मन अलग अलग है समाधि तो एक है सब मकान गिर गए स्थापत्य गया दीवालें गई तुम ऐसा समझो कि तुम अपने कमरे में बैठे हो जब तुम कमरे में बैठे थे तो चारों तरफ गोल कमरा था तुम वहीं बैठे हो और गोल कमरे की दीवारें हटा हाँ ली गई कुछ और नहीं बदला गया तुम जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे हो चारों तरफ से दीवालें हटा हाँ ली गई समझो तंबू था खींच लिया तुम जहां बैठे हो वैसे बैठे हो लेकिन तंबू के हटते ही सारा आकाश तुम्हारे छोटे से आकाश में मिल गया सब चांद तारे तुम्हारे भीतर आ गए पहले बाहर थे तंबू के अब तंबू के भीतर आ गए अब सारा आकाश तुम्हारा तंबू हो गया इस घड़ी में कोई भेद नहीं रह जाएंगे परमात्मा का अनुभव तो एक है लेकिन अभिव्यक्ति जरूर भिन्न भिन्न है, क्योंकि अभिव्यक्ति का मतलब हुआ तुम्हें फिर मन का उपयोग करना पड़ेगा बुद्ध जानकर लौटे सांडल्य जानकर लौटे जीसस जानकर लौटे मोहम्मद जानकर लौटे फिर आए तुम्हारे बीच बाजार में तुमसे कहने आए अब जब कहना है तो फिर मन का उपयोग करना पड़ेगा बोलना है तो फिर भाषा को बीच में लाना पड़ेगा यह भाषा अलग अलग होगी मोहम्मद की अपनी भाषा है उस भाषा में महावीर की भाषा में बड़ा भेद है मगर अनुभव में जरा भी भेद नहीं है ऐसा ही समझो कि इस बगीचे से तुम गए घर, और किसी ने तुमसे कहा तुम्हारे बच्चों ने कहा कि हमें भी तो कुछ बताओ कि बगीचा कैसा था जो चित्रकार होगा वो शायद चित्र बना के बता देगा कि ऐसा था जो कवि होगा वह एक कविता लिखेगा वृक्षों की वृक्षों के बीच, बीच से गुजरती हवाओं की वृक्षों के बीच बीच, बीच से छनती सूरज की किरणों की वो कविता लिखेगा अब एक कविता में और एक चित्र में बड़ा फर्क है या हो सकता है कोई संगीतज्ञ हो वो कविता भी नहीं लिखेगा वो अपनी वीणा उठा लेगा क्यों लिखे कविता हवाएं गुजरती थी वृक्षों से और आवाज होती थी और नाद पैदा होता था वो वीणा पर वही नाद पैदा कर देगा रंग थे वृक्षों में रंगों को वो ध्वनियों में बदल देगा धूप छांव थी वो धूप छांव को संगीत में उतार देगा वो अपनी वीणा पर बजाएगा बगीचे को कोई कविता में लिखेगा कोई कागज पर उतारेगा तीनों की अभिव्यक्तियां अलग हो जाएंगी और अगर तीनों की अभिव्यक्तियां तुम देखो तो उन्हीं को देख के तुम यह ना कह सकोगे ये एक ही जगह की बात कर रहे हैं कैसे कहोगे कोई वीणा बजा रहा है किसी ने कविता लिखी किसी ने चित्र बनाया है और हो सकता है कोई गणितज्ञ हो तो वो कुछ अनुपात बनाएगा वो गणित में कुछ बात रखेगा हो सकता है इस बगीचे में आकर उसको सिमिट्री समतुलता दिखाई पड़ी हो तो लिखे दो बराबर दो ऐसा था बगीचा हर चीज समान थी अनुपात में थी या कोई ज्यामति का जानकार हो तो रेखाएं खींचेगा कागज पर ज्यामति से बताएगा भेद हो जाएंगे बड़े भेद हो जाएंगे हजार तरह के लोग हो सकते कोई मिठाई वाला आ गया हो एक मित्र भी यहां है कल ही उन्होंने सन्यास लिया वो मिठाई की दुकान करते स्वामी विष्णु भार अब अगर तुम उनसे पूछोगे कि क्या पाया वहां तो एक मिश्री का टुकड़ा तुम्हारे मुंह में रख देंगे कि तुम ही स्वाद ले लो मीठा था खूब मीठा था सभी ठीक कह रहे हैं सभी एक की बात कर रहे हैं फिर भी अनेक हो गई बात फिर भी भिन्न भिन्न हो गई बात अभिव्यक्तियां भिन्न भिन्न है अनुभव एक है प्रश्न क्या प्रार्थनाएं प्रभु तक पहुंचती हैं प्रार्थना का प्रयोजन ही प्रभु तक पहुंचने में नहीं है प्रार्थना तुम्हारे हृदय का भाव है, फूल खिले सुगंध किसी के नासा पुटों तक पहुंचती ये बात प्रयोजन की नहीं पहुंचे तो ठीक ना पहुंचे तो ठीक फूल को इससे भेद नहीं पड़ता है प्रार्थना तुम्हारी फूल की गंध की तरह होनी चाहिए तुमने निवेदन कर दिया तुम्हारा आनंद निवेदन करने में ही होना चाहिए इससे ज्यादा का मतलब है कि कुछ मांग छिपी है भीतर तुम कुछ मांग रहे हो इसलिए पहुंचती है कि नहीं पहुंचे तो ही मांग पूरी होगी पहुंचे ही ना तो क्या सार है सिर मारने से और प्रार्थना प्रार्थना ही नहीं है जब उसमें कुछ मांग हो जब तुमने मांगा प्रार्थना को मार डाला गला घोंट दिया प्रार्थना तो प्रार्थना ही तभी है जब उसमें कोई वासना नहीं वासना से मुक्त होने के कारण ही प्रार्थना है वही तो उसकी पावनता है तुमने अगर प्रार्थना में कुछ भी वासना रखी कुछ भी परमात्मा को पाने की ही सही उतनी भी वासना रखी तो तुम्हारा अहंकार बोल रहा है और अहंकार की बोली प्रार्थना नहीं अहंकार तो बोले ही नहीं निर अहंकार डमाडोल हो प्रार्थना आनंद है कोयल ने कुहू कुहू का गीत गाया मोर नाचा नदी का कलकल -कल नाद है फूलों की गंध है सूरज की किरणें कहीं कोई प्रयोजन नहीं आनंद की अभिव्यक्ति है ऐसी तुम्हारी प्रार्थना हो तुम्हें इतना दिया है परमात्मा ने प्रार्थना तुम्हारा धन्यवाद होनी चाहिए तुम्हारी कृतज्ञता लेकिन प्रार्थना तुम्हारी मांग होती तुम ये नहीं कहने जाते मंदिर के हे प्रभु इतना तूने दिया धन्यवाद कि मैं अपात्र और मुझे इतना भर दिया मेरी कोई योग्यता नहीं और तू ओदानी और तूने इतना दिया मैंने कुछ भी अर्जित नहीं किया और तू दिए चला जाता है तेरे दान का अंत नहीं है धन्यवाद देने जब तुम जाते हो मंदिर तब प्रार्थना पहुंची या नहीं पहुंची है, सवाल नहीं सूफी फकीर जलालुद्दीन रूमे ने कहा है लोग प्रार्थनाएं करते हैं ताकि परमात्मा को बदल दे पत्नी बीमार है अगर उसकी आज्ञा से ही पत्ता हिलता है तो उसकी आज्ञा इसे पत्नी बीमार होगी आप गए प्रार्थना करने जरा सुझाव देने कि बदलो ये इरादा मेरी पत्नी बीमार नहीं होनी चाहिए यह बुलचूक सुधार लो अल्टीमेटम देने चले गए कि नहीं तो फिर दोबारा मुझसे बुरा कोई नहीं कि मेरी श्रद्धा डगमगाने लगी है अब या तो मेरी पत्नी ठीक हो या फिर कभी भरोसा ना कर सकूंगा कि तुम हो अगर हो तो प्रमाण दो कि घर पहुंचू कि पत्नी ठीक हो जाए कि मैं गरीब हूं धन चाहिए कि चुनाव में खड़ा हुआ हूं इस बार तो जिता ही दो तुमने कुछ मांगा तो उसका अर्थ हुआ कि तुम परमात्मा को बदलने गए उसका इरादा मेरे अनुसार चलना चाहिए यह प्रार्थना हुई तुम परमात्मा से अपने को ज्यादा समझदार समझ रहे हो तुम सलाह दे रहे हो यह अपमान हुआ यह नास्तिकता है आस्तिकता नहीं आस्तित्व तो कहता तेरी मर्जी ठीक तेरी मर्जी ही ठीक मेरी मर्जी सुनना ही मत मैं कमजोर हूं और कभी कभी बात उठाती मगर मेरी सुनना ही मत क्योंकि मेरी सुनी तो सब भूल हो जाएगी मैं समझता ही क्या हूं तू अपनी किए चले जाना तू जो करे वही ठीक है ठीक की और कोई परिभाषा नहीं तू जो करे वही ठीक है जलालुद्दीन रूमे ने कहा लोग जाते हैं प्रार्थना करने ताकि परमात्मा को बदल दें और उसने यह भी कहा कि असली प्रार्थना वह है जो तुम्हें बदलती है परमात्मा को नहीं यह बात समझने की असली प्रार्थना वह है जो तुम्हें बदलती प्रार्थना करने में तुम बदलते हो परमात्मा सुनता है कि नहीं यह फिक्र नहीं तुमने सुनी या नहीं तुम्हारी प्रार्थना ही अगर तुम्हारे हृदय तक पहुंच जाए सुन लो तुम तो रूपांतरण हो जाता है प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता हवा को हमारे शब्द शायद आसमान में हिला जाते मगर हमें उनका उत्तर नहीं मिलता बंद नहीं करते तो भी हम प्रार्थना मंद नहीं करते हम अपने प्रणिपातों की गति धीरे धीरे सुबह शाम ही सही प्रतिपल प्रार्थना का भाव हम में जागता रहे ऐसी एक कृपा हमें मिल जाती है खिल जाती है शरीर की कटिली झाड़ी प्राण बदल जाते तब वे शब्दों का उच्चारण नहीं करते तल्लीन कर देने वाले स्वर्ग आते इसलिए मैं प्रार्थना छोड़ता नहीं हूं उसे किसी उत्तर से जोड़ता नहीं प्रार्थना तुम्हारा सहज आनंद भाव प्रार्थना साधन नहीं साध्य प्रार्थना अपने में पर्याप्त अपने में पूरी परिपूर्ण नाचो गाओ आह्लाद प्रकट करो उत्सव मनाओ बस वही आनंद है वही आनंद तुम्हें रूपांतरित करेगा वही आनंद रसायन है उसी आनंद में लिप्त होते होते तुम पाओगे अरे परमात्मा तक पहुंची या नहीं इससे क्या प्रयोजन मैं बदल गया मैं नया हो आया प्रार्थना स्नान है आत्मा का उससे तुम शुद्ध होोगे तुम निखरोगे और एक दिन तुम पाओगे कि प्रार्थना निखारती गई निखारती गई निखारती गई एक दिन अचानक चौंक कर पाओगे कि तुम ही परमात्मा हो इतना निखार जाती है प्रार्थना कि एक दिन तुम पाते हो तुम ही परमात्मा हो और जब तक यह न जान लिया जाए कि मैं परमात्मा हूं तब तक कुछ भी नहीं जाना या जो जाना सब असार है आज इतना ही